हाँ। नमस्कार आज 9 सितंबर दो गुरुवार का दिवस है और हरे हरेहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ समय से जो भागवत गीता के अंतर्गत गीता संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम करीब करीब उसके अंतिम चरण में हैं और सत्रहवें है अध्याय का अध्ययन हमारा जारी है तो सत्रहवें अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत हमने पिछली बार कुछ बातें समझी थी जब भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि कई लोगों की श्रद्धा तो होती है वो श्रद्धा से भरे होते हैं कई लोगों को पूर्ण श्रद्धा होती है लेकिन उसके बावजूद वो शास्त्रोक्त आचरण नहीं करते शास्त्रों से इतर आचरण करते हैं तो उन लोगों की क्या गति है उनकी क्या स्थिति है आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका क्या स्थान है तो उसका भगवान एकदम सीधा सीधा उत्तर ना देते हुए वो विश्लेषण करते हैं अब भगवान का ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि वो आपके अंतस से ही उसके उत्तर को उत्पन्न करते पहले वो आपको वो सामने बता देते हैं कि क्या स्थिति है अब आप खुद तय करो कि क्या होना चाहिए उनका तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भी तीन तरह की होती है सात्विक श्रद्धा होती है राजसी होती है और तामसी श्रद्धा होती है इसके अलावा भगवान में बताते हैं कि शास्त्र क्या है शास्त्रों का क्या स्थान है क्योंकि अर्जुन के प्रश्न में सबसे पहली बात शास्त्र की थी कि कुछ लोग शास्त्र का सम्मान करते हैं और उसके अनुकूल आचरण करते हैं और कुछ लोग उसका अनुकूल आचरण नहीं करते या शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं लेकिन वो श्रद्धा से भरे हैं श्रद्धा है उनमें लेकिन वो शास्त्रानुकूल आचरण नहीं करते तो इसलिए शास्त्र क्या है भगवान बताते हैं कि शास्त्र वो हैं जो परिपक्व चिंतन का परिणाम है वो दूसरी बात शास्त्र किसी विशेष प्रयोजन को लेकर नहीं होते उनका तो यह कि प्रयोजन होता है कि परमेश्वर की उपलब्धि या परमेश्वर के बोध की प्राप्ति इससे छोटे जो अवर उपलब्धियां हैं वो शास्त्र नहीं उसको बताते और जो बताते हैं वो भगवान की नज़र में शास्त्र नहीं है इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि ईश्वर बोध से इतर जो बातें करते हैं वो शास्त्र नहीं है शास्त्र तो वही हैं जो भगवान कहते हैं जो परमेश्वर के बोध के लिए प्रेरित करते हैं उसका रास्ता बताते हैं उसकी विधि बताते हैं यानी आप उस, उसके अनुकूल जब चलेंगे तो परमेश्वर के बोध की ओर अग्रसर होते चले जाएँ दूसरा बात ये बताते भगवान कि वो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त हैं शास्त्र उनको किसी से पूर्वाग्रह नहीं है अब यहाँ पर एक, एक बहुत बड़ी बात है कि, कि इसका कलेवर कितना विशाल है इस बात का कि वो किसी पूर्वाग्रह से मुक्त है क्योंकि अधिकतर जगह हम जब कहीं देखते हैं तो मनुष्य से निर्मित जो धर्म हैं उसके शास्त्र हर कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है जहाँ पर कुछ अपने हैं तो कुछ पराए स्वधर्मी हैं तो वहाँ विधर्मी लेकिन भगवान कहते हैं कि शास्त्र तो पूर्वाग्रह से पूर्ण मुक्त हैं यानी इसका मतलब ये निकलता है कि हम जो शास्त्र की बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म के सनातन शास्त्रों की बात हो रही है और भगवान उनको ही मान के चलते हैं कि यही शास्त्र हैं इसलिए शास्त्र की परिभाषा उनके अनुसार वो है जो पूर्वाग्रहों से मुक्त है जो परिपक्व चिंतन का परिणाम है और वो किसी छोटी उपलब्धि के लिए आपको प्रेरित नहीं करते वरन मात्र परमेश्वर के बोध के लिए आपको रास्ता बताते हैं तो इस तरह से उन्होंने भगवान ने शास्त्र की परिभाषा की उसके बाद उन्होंने जैसे बताया था वो बात हमने पिछली बार भी उस बारे में बात की थी कि ये चेतना से ही उत्पन्न होते हैं और चेतना से मिलकर ही परिणाम भी उत्पन्न करते है। हैं चेतना उनका स्रोत है जिसको हम श्रुति कहते हैं श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ है और उसको जो सुनते हैं और वही सुन सकते हैं जिनके मन अंतरात्मा से एक हो चुके हैं हम अंतरात्मा की आवाज़ को अक्सर या तो सुनते ही नहीं हैं या बहुत धीमी सुनते हैं या उसको समझ नहीं पाते या हम हाँ उसको अवहेलना ना करते क्योंकि हमारे मन कलुषता से भरे हैं संसार की कलुषता से भरे हैं संसार के रंग में रंगे हैं मोहों से सिकते हैं पूर्वाग्रहों से भरे हैं कामनाओं से भरे हैं इसलिए ऐसे मन अंतरात्मा की आवाज़ को स्पष्ट नहीं सुन सकते जबकि ऋषियों के या उन विद्वानों के मन जो इन सब से मुक्त हैं किसी भी कलुष्ठता से मुक्त जिनके मन स्थिर हैं जिनको कहते हैं भगवान ने मुझको बताया कि इंटीग्रेटेड मैन यानी जो स्थिर स्थिरचित्त साधक है इंटीग्रेटेड पर्सन है उस व्यक्ति का मन उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकता है और वही अंतरात्मा की आवाज़ ही शास्त्र है इन्हें शास्त्र की उत, उत्पत्ति के बारे में हम अब देखते हैं कि संसार में शास्त्र के उत्पत्ति के दो स्रोत दिखते हैं हम एक मनुष्य की आवश्यकता और एक सनातनता सनातनता किसी आवश्यकता से मुक्त है सनातनता अंतरात्मा की आवाज है इनर कॉन्शियंस सनातनता किसी भी व्यक्ति में वर्ग में या किसी भी विविधता में भेद नहीं करती हमारी कई विभिन्नताएँ दिखता है कि ये लोग हमारे धर्म के हैं ये विधर्मी हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं लेकिन सनातनता किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है और यही कारण है कि शास्त्र चेतना से उत्पन्न है और चेतना का कोई धर्म नहीं होता चेतना का कोई विशेष धर्म नहीं होता उसका धर्म तो सनातनता है और इसके अलावा जो दूसरा स्रोत है शास्त्रों का जो अवर शास्त्र कहलाता वो बाद में रचे गए कई लोगों ने अपनी मानसिकता के कारण उनको रचा अपने अपनी इच्छाओं कामनाओं अपने अपने लोगों के भले के लिए उन्होंने उसको रचा तो वो जो शास्त्र बने वो शास्त्रों का स्रोत उन लोगों की बुद्धि है जिन लोगों ने उसको रचा वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं इसलिए वो श्रुति नहीं कहलाती इसलिए वेद को प्रमाण माना गया है क्योंकि वेद को माना जाता है कि वो चेतना से उत्पन्न है परमेश्वर की चेतना से उत्पन्न है वेद परमेश्वर से उनके अनुग्रह से इस संसार में आए हैं उनकी वाणी है और वेद का वेद के बाद अनुवेद हैं छोटे वेद हैं जैसे आयुर्वेद है इसके अलावा दूसरी विद्याएं हैं जैसे धनुर्विद्या है संगीत विद्या है चित्रकला है ये सब भी अनुवेद कहलाते हैं छोटे वेद कहलाते हैं क्योंकि ये वेदों के बाद की स्थितियाँ हैं ये छोटे वेद कहलाते हैं और इसके अलावा एक वेदांत है जिसको हम उपनिषद कहते हैं वेदांत कहते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की सर्वोच्च वाणी कहलाती है क्योंकि तो उसके बाद में उन्होंने भगवान ने इस संसार के व्यवस्थित करने के सब तरीके बताने के बाद वेद के द्वारा आप बता सकते हैं कि संसार को कैसे जीवन को व्यवस्थित करें अभी अगर आपको कहें कि ये किताब आज पढ़ना है आपके घर में बड़ी परेशानी है गेस्ट आए हुए हैं घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है दूध नहीं है बच्चा बीमार है इस परिस्थिति में आप सोचोगे कि इस वक्त मेरे लिए इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है तो ये अनुकूलता अगर होगी तो हम परमेश्वरीय कार्य ईश्वर बोध का कार्य शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन और उसके ऊपर चलने का प्रयास ये सब तभी कर सकेंगे कि हमारा संसार कम से कम हमारी आधारभूत परेशानियों से मुक्त परेशानियों से मुक्त तो कभी भी नहीं हो सकता संपूर्णतः लेकिन आधारभूत खाने को हो भोजन बाल बच्चों के लिए हम व्यवस्था कर सके कपड़े लत्ते की और रहने की जगह हो ये आधारभूत आवश्यकताएं कलाई जाती इसके अलावा आधुनिक युग के भी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं जैसे हमारे इलाज करने की व्यवस्था दवाई के पैसे बच्चों की पढ़ाई कर पढ़ाई लिखाई के की व्यवस्था लेकिन इन सब के बाद फिर अंतिहीन कामनाएं शुरू हो जाती तो भगवान उस अंतिन कामनाओं के लिए कोई बात नहीं कर ये बात कर रहे हैं वेद के द्वारा आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो आधारभूत आवश्यकताएँ हमारी इन से पूर्ण हो जाती है उसके बाद वेदांत आता है जो उपनिषद कहलाता है जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है कि ब्रह्म क्या है और यह ब्रह्म का ही समस्त विस्तार है और ब्रह्म कहाँ है ब्रह्म कहाँ नहीं है ये ब्रह्म हर कहीं है ब्रह्म कौन है ये कहो कि ब्रह्म कौन नहीं है सच में सब कुछ ब्रह्म है हर कोई ब्रह्म है हर व्यक्ति ब्रह्म है संसार की हर वस्तु भी ब्रह्म है जैसे कि हम शिव दर्शन में शिव कहते हैं परशु कहते हैं यहाँ पे उसे उपनिषदों में ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रह्म हर वस्तु का सत्य है हम एक बचपन से सुनते हैं कणकण में भगवान उपनिषद कहते हैं कणकण भगवान कणकण में भगवान ने कण कण भगवान है यानी पर इस सृष्टि का एक छोटे से छोटा हिस्सा जिसकी आप कल्पना भी कर सकें वो परमेश्वर है वही ब्रह्म है और जो श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने कही है ये भी श्रुति है क्योंकि ये भी चेतना की वाणी है भगवान स्वयं चैतन्य स्वरूप है और ये चेतना की वाणी है इसलिए उपनिषद के हर अध्याय को गीता के हर अध्याय को उपनिषद कहा जाता है हर अध्याय उपनिषद है यानी हमारे ज्ञान का जो सर्वोच्च स्तर है ब्रह्म के ज्ञान का क्योंकि संसार के ज्ञान का स्तर अवर है छोटा है और ब्रह्म के ज्ञान का स्तर उच्चतर है या सर्वोच्च तो सर्वोच्च ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है और उस ब्रह्म के ज्ञान को जो प्रतिपादित करते हैं उस शास्त्र का नाम है वेदांत या उपनिषद और उसके बाद इसके अंदर जो मुकुटमणि है वो है शिव दर्शन शिव दर्शन उसमें इतना विश्लेषण करके बतलाता है कि हम किसी भी स्तर पर खड़े हों कहीं पर भी हों किसी भी हालत में हो उस स्थिति से लेकर शिखर तक जाने का रास्ता वो प्रशस्त कर देता है इसलिए यहां पर हम सिर्फ सर्वोच्च की ही बात करते हैं लेकिन हम उन सबको लेकर चलना चाहते हैं जो किसी भी स्थिति में खड़े हैं भगवान भी यहाँ पर उसी स्थिति में है कि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं वो सबको लेकर मार्ग बताते हैं अब स्वयं हम न चलना चाहें वो हमारी समस्या अन्यथा भगवान तो सबको लेकर चले जाए क्योंकि वो इतने विकल्प देते हैं हम अब चूँकि सत्रहवें अध्याय में आ चुके हैं इसलिए हम सब लोग पिछले करीब करीब नौ महीने से जो पढ़ते चले आ रहे हैं श्रीमद भागवत गीता संग्रह का तो उसमें भगवान को हमने देखा है कि वो कई विकल्प देता है अगर तुम ये न कर सको तो ये करो ये न कर सको तो ये करो ये न कर सको तो ये तो करो यानी इस तरह भगवान ने उसको सरलीकृत करते चले गए अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि श्रद्धा तीन तरह की होती है राजस्य साध्य और ताम अब इसका विश्लेषण करते हुए भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में ये तीन गुणों का आविर्भाव सतत होता रहता है इन्फिल्ट्रेशन तीन चीजों का सतत होता रहता है है ना हमारे जीवन में इन तीन गुणों का दखल हर क्षण है और इन्हीं के कारण कर्म फलों का जन्म होता है जहाँ जहाँ भी तीन गुणों में से किसी भी गुण की प्रमुखता है और ये तीन गुणों के बारे में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एक गुण का प्रभाव जब बढ़ता है तो बाकी दो का प्रभाव अपने आप घट जाता है क्योंकि इन तीन गुणों का मनुष्य में हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुल जोड़ सौ होता है अगर एक 50 है तो बाकी के दो भी मिल 50 हैं एक अगर 80 है तो दोनों मिल बाकी के 20 हैं इस तरह से तीनों गुणों में जब एक की प्रभुता बढ़ती है तो बाकी दो की प्रभुता घटती है ये भगवान ने पिछले अध्याय में बताया था अब यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि जहाँ पर भगवान कहते हैं कि जहाँ पर जीवन का हर क्षण गुणों से प्रभावित होता है जीवन की हर क्रिया गुणों से प्रभावित हो रही है तो उसमें हम कैसे विश्लेषण करें कैसे पता लगाएं कि ये क्या स्थिति तो भगवान उसको बड़े क्लासीफाई करते हैं बड़े सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित तरीके से बताते हैं वो बताते हैं कि जो भोजन भी है आपका भोजन भी तीन तरह का होता है अब हम उस भोजन से जान सकते हैं कि हम कैसे हैं? हम भोजन कैसा पसंद करते हैं या हमारा मित्र कैसा पसंद करता है या हमारे रिश्तेदार भोजन कैसे पसंद करता है इससे हम उसके गुणों के बारे में जान सकते हैं जैसे भगवान ने भोजन के बारे में बताया कि जो राजसी भोजन होता है वो खट्टा तीखा सूखा और आखिर में पेट दुखाने वाला तो होता है न हाँ, जैसे बहुत मसालेदार खाना होगा तीखा होगा काफ़ी खट्टा होगा खूब जायकेदार होगा इस तरह के भोजन को वो राजसी भोजन और उनका भगवान ने स्पष्ट लिखा है उसमें कि ऐसा भोजन दुख का जनक है ऐसे भोजन से अंततः दुख होता है क्योंकि जब भी राजे से भोजन किया जाता है ये भोजन आगे चलकर दुख देगा चाहे वो स्वास्थ्य बिगाड़ेगा क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है स्वास्थ्य बिगाड़ेगा कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करेगा हमारे मन को नुकसान करेगा इस तरह से वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है दूसरा जो भोजन है जो सात्विक भोजन है सात्विक भोजन है वो हमारे आयुर्वर्धक है स्वास्थ्यवर्धक है मधुर है हमारे शरीर के लिए और मन के लिए माफिक है यानी शरीर भी उससे स्वस्थ रहता है मन भी हमारा उससे स्वस्थ रहता है और वो आनंद का जनक है सात्विक भोजन से आनंद सुख प्राप्त होता राजसी भोजन से दुख तकलीफ और रोग प्राप्त होता और तीसरा है तामसी भोजन तामसी भोजन वो है जो सड़ा गला है बासी है बदबूदार है या अखाद्य पदार्थ हैं उनको खाना है उन सब भोजनों को क्या कहा गया है तामसी भोजन अब हम किसी पर कोई वो नहीं लेकिन हम अपना अपना विश्लेषण करें स्वयं कि हमको भोजन क्या पसंद है हम भोजन से अपनी मानसिकता पकड़ सकते हैं कि भैया हमारे में कौन से गुण ज़्यादा प्रभावी हैं जैसे आपने कहा ना अस्सी परसेंट एक होगा तो बाकी दस दस परसेंट रह जाएंगे क्योंकि अस्सी परसेंट अगर तामसी प्रवृत्ति है तो हमारी सात्विक और राजसी प्रवृत्तियाँ सात्विक और राजसी प्रवृत्तियाँ क्षीर्ण हो जाएंगे यानि सात्विक प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी तो राजसी और तामसी कम हो जाएगी राजसी बढ़ेगी तो तामसी और सात्विक कम हो जाएगी और इसी तरह से होता है कि तीन में से एक गुण मूल प्रभावी होता है और बाकी के दो गुण ऋषि होते हैं यानी कि वो पीछेर होते है हैं उनका प्रभाव हमारे शरीर पर कम होता है हमारे मन पर है हमारी क्रियाओं पर कम होता है लेकिन ये तय है कि ये तीनों गुण चाहे राज, राजस गुण हो तामस गुण हो या सत्वगुण हो ये तीनों गुण कर्म फल के जनक इन गुणों का दखलअंदाजी हमारे जीवन के हर क्षण में है हम जीवन का हर क्षण इन गुणों के दखलअंदाजी में जीते हैं तो भोजन के बारे में हुआ कि तीन तरह के भोजन हैं राजसी भोजन जो हमको खट्टा तीखा सूखा ज़्यादा मसालेदार ज़्यादा चटपटा जायकेदार होता है लेकिन हमारे को दुख का जनक है दूसरा भोजन जो सात्विक भोजन है जो मधुर है स्वास्थ्यवर्धक है आयुर्वर्धक है और तीसरा जो है तामसी भोजन है जो अखाद्य पदार्थ हैं बदबूदार हैं सड़े गले हैं या हमारे शरीर के लिए नुकसान देने वाले हैं जो मन को भी नुकसान देते हैं तन को भी नुकसान देते हैं और इस तरह से वो तामसी भोजन कहलाते हैं तो इस तरह अब हमारे पास भोजन की हमने भगवान ने बताई कि ये भोजन का विश्लेषण हो गया अब वो कहते हैं कि आगे जीवन में जो किया जाता है जो हम क्या करते हैं हमारे जीवन के लिए अभी अपने बात वेद की करी थी वो जीवन को व्यवस्थित करते हैं उसके बाद हमारे आध्यात्मिक राह को प्रशस्त करते हैं जिसको वेदांत कहते हैं तो भगवान ने उन सब के उदाहरण लिए यहाँ पर कि सबसे पहले हमारा है यज्ञ अब यज्ञ से हमारे मन में एक ही भावना आती है कि हम उसके कुंड के चारों तरफ बैठे और हविष्य डालें नहीं यज्ञ इसका नाम नहीं ये भी यज्ञ है लेकिन यज्ञ इसका नाम नहीं है यज्ञ का मतलब होता है एक काम जो सीमित उद्देश्य को लेकर काम हाथ में लिया गया किसी एक विशिष्ट सीमित उद्देश्य को लेकर काम जैसे हमने मकान बनाया ना तो यज्ञ है जब मैंने बोला कि मेरे को ये भागवत जी करवानी पाठ करवाना सात दिन का और लोगों को बुलाना उनका स्वागत करना है तो ये भी एक यज्ञ है या मुझे इस आदमी को कष्ट पहुँचाना है इसका तबाह कर देना है भी एक यज्ञ है तो यज्ञ क्या है एक प्रोजेक्ट जो एक विशिष्ट कार्य को लेकर किया जाता है उस प्रोजेक्ट का नाम है यज्ञ तो भगवान कहते हैं यज्ञ भी तीन तरह के हैं सात्विक यज्ञ राजसी यज्ञ है और ताम यज्ञ है आप सात्विक यज्ञ क्या है जब हम कर्तव्य भाव से यज्ञ करें क्या ये मेरा कर्तव्य है परमेश्वर को अर्पण करना मेरा कर्तव्य है अब इस कर्तव्य भाव के यज्ञ के क्या उदाहरण है खाली वो भविष्य वाले बात नहीं वो भी यज्ञ है लेकिन कई काम आदमी ऐसे करता है जो जिसके पीछे भावना क्या होती है सिर्फ दो एक कर्तव्य और एक प्रेम प्रेम या मोह नहीं यहाँ से फिर समझ लें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो मोह वो है जहाँ उस दायरे के बाहर बहुत है और दायरे के भीतर बहुत कम जैसे अपने को पुत्र से मोह है तो उस पुत्र से मोह है और बाकी ढेर पुत्र ऐसे हैं कई लोगों के जिनसे हमको कोई सरोकार नहीं वो मोह है लेकिन प्रेम वो है जिसकी कोई सीमा नहीं प्रेम की सीमा नहीं होती मोह की सीमा होती तो प्रेम या कर्तव्य भाव से जो कार्य करें जो प्रोजेक्ट हाथ में लें उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है सात्विक यानी वो यज्ञ सात्विक यज्ञ है जिसको हम कर्तव्य भार से करें तीसरा इस सात्विक यज्ञ का एक और करेक्टरिस्टिक यानी उसका एक और गुण है वो ये है कि इसमें हमको कोई कामना नहीं होती कि इसको करने के पीछे हमारे मन में किसी भी तरह की कोई प्रतिफल की इच्छा नहीं होती कि यार ये करेंगे तो ये मिल जाएगा अगर प्रतिफल की इच्छा हुई तो तुरंत वो राजसी में बदल जाएगा वो यज्ञ जैसा है उसको करने के पीछे यज्ञ फिर समझ लें कि यज्ञ ने वो हवा दी यज्ञ मतलब हमारे हाथ में लिया गया कोई भी कार्य ना अपन सब मिलके यहाँ पर एक आश्रम चला ये भी एक यज्ञ है तो हर कुछ कार्य जो प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं वो प्रोजेक्ट वो यज्ञ की अलग और वो यज्ञ सात्विक होता है जब उसके पीछे हमारी किसी प्रतिफल की कामना नहीं होती बदले में मेरे को कुछ मिले वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसकी कोई कल्पना ही नहीं है कामना ही नहीं है इच्छा ही नहीं है और उसके अलावा इसके अंदर जो भावनाएं हैं वो एक तो प्रेम की भावना है कि विश्व कल्याण की भावना है सर्जन हिता सर्जन सुखाय सुखा है वही भावनाएँ हैं और उसके अलावा कर्तव्य बोध कि ये मेरे को भगवान ने अगर योग्यता दी है ऐसा करने की तो मैं कर लूँ वो आर्थिक योग्यता हो सकती है मानसिक बौद्धिक योग्यता हो सकती है शारीरिक योग्यता हो सकती है कई लोग सोचते हैं कि नहीं कोई भी दुर्बल होगा उसको जरूरत होगी तो मैं उसको सहायता करूँगा रास्ते में कोई किसी को लूटपाट रहा होगा मैं देखूँगा तो मैं उसको विरोध करूंगा ये उसका शरीर से भी वो यज्ञ कर सकता है तो शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी भी तरह की वो सहायता कर सकता है लेकिन बिना किसी प्रतिफल के अनजान व्यक्ति की सहायता करना ये सबसे बड़ी भावना प्रेम की ओर और कर्तव्य कि इसके अलावा क्या भावना हो सकता है अनजान व्यक्ति आपको कहाँ कोई प्रतिफल देना जाएगा इसके अलावा दूसरा होता है यज्ञ इसमें सबसे बड़ी राजस यज्ञ के अंदर कामना होती है ये कामना से सिक्त होता है इसमें प्रतिफल की इच्छा होती है जो प्रतिफल की सबसे बड़ी प्रतिफल की इच्छा क्या होती है प्रतिष्ठा कि मेरी प्रतिष्ठा समाज में बढ़े समाज में जब प्रतिष्ठा की कामना होती है तो वो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो धर्मशाला बना रहे हो आप अस्पताल बना रहे हो सड़कें बनवा रहे हो कुछ भी कर रहे हो है ना या फिर कोई कार्य करा रहे हो या सामूहिक विवाह रचा रहे हो कुछ भी करा रहे हो ऐसा कोई भी कार्य वो राजस यज्ञ कहलाते हैं जबकि उसमें प्रतिफल की कामना होती है ऐसा लगता है कि इसके बदले में मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी या मैं पूजा जाऊँगा या मैं सेवित हूँगा आगे चल के लोग मेरी सेवा करेंगे मुझे गुरुतुल्य मानेंगे तो जहाँ भी ये भावना है सेवा पूजा प्रतिष्ठा या पूजे जाने की कामना या प्रतिफल की इच्छा वो राजस यज्ञ कहलाते हैं राजस यज्ञ कई तरह होते हैं जैसे पुत्रेशना यशेषणा वित्तेषणा लोकेशना ये सब उसके साथ अगर जुड़ी है लोकेश ना है ना मेरी प्रतिष्ठा मिले पुत्रेष्णा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या वित्तेषणा मुझे धन की प्राप्ति हो यशेषणा मुझे यश की प्राप्ति हो इस तरह की जब हमारी कामना उसी यज्ञ के साथ जुड़ती है एक ऐसे मतलब प्रोजेक्ट कोई भी काम जो हमने हाथ में लिया उसमें जुड़ती है तो वो राजस्व हो जाता है वो सात्विक नहीं रह जाता वो राजस हो जाता है और राजस यज्ञ सदैव दुख का जनक होता है भगवान की वाणी है मैंने बोला भगवान कहते हैं कि राजस यज्ञ सदैव दुख उत्पन्न करता है सात्विक यज्ञ आनंद उत्पन्न करता है सात्विक यज्ञ जब प्रतिफलित होता है तो वो आनंद सुख उत्पन्न करता है राजस यज्ञ दुख उत्पन्न करता है वो दुख का जनक है राजस भोजन है जो खट्टा मीठा तीखा मसालेदार चटपटा वो हमारी तबीयत को ख़राब करेगा दुख उत्पन्न करेगा पेट दुखेगा रात को जो तो तय है कि वो ये कार्य भी जितने राजस कार्य हैं संसार के वो कुल मिला दुख उत्पन्न करते भगवान कहते हैं तीसरा यज्ञ है तामसी यज्ञ तामसी यज्ञ भी हम कहीं देखेंगे कई कही बार आप सोचोगे इसको तो बर्बाद करके छोड़ना मैंने है ना ये कामना भी और वो भी कैसी कामना हमारी मलसिक्त काम नहीं, नहीं किसी का अहित करने की काम साथ ही साथ हमको हमारी प्रतिष्ठा की भी कोई चिंता नहीं संसार के हित की कोई चिंता नहीं सामने वाले के अहित की चिंता और इस कार्य के लिए वो शास्त्रविहीन यज्ञ करता है जो यज्ञ होता है शास्त्रविहीन होता है दक्षिणाविहीन होता है और किसी भी तरह से वो किसी भी सद्भावना से दूर होता है किसी भी प्रेम से दूर होता है इसके प्र... इसके पीछे जो भावनाएं हैं जो काम करती है वो सबसे ज्यादा काम करती है। मोह पाखंड दंभ। ये उसके पीछे छिपे होते हैं वो मोह छिपा होता है कि मेरे को इसका भला करने के लिए पचास का बुरा करना पड़े तो करूँगा लेकिन इसका भला करूँ है न और उसके अंततः ये घोर पाप के जन्म होते हैं न यहाँ पर दुःख मिलता है वरन घोर पाप का जन्म होता है जिसके कारण उसके आने वाले कई जन्म खराब हो जाते हैं भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को अंततः मैं या तो सरेसृप योनियों में डालता हूँ तिर्य योनियों में जाते हैं स्थावर बन जाते हैं पहाड़ बन जाएंगे पेड़ बन जाएंगे ऐसे लोग तो कुल मिला वो सदियों तक उस कष्ट को भोगते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपके पाप कितने बड़े हैं इस तरह से भगवान ने इन यज्ञ को तीन श्रेणियों में बांटा है सात्विक राजस और तामसी अब इसके बाद में यज्ञ के बाद में अब तप की बात है तो भगवान कहते थे तप अब यहाँ पर देखो यज्ञ तो हमने संसार की बात है संसार के प्रोजेक्ट हैं सारे वेद जिनके बारे में आपको निर्देश देते हैं अब यहाँ जो तप है ये वेदों का उच्चतर निर्देश है कि तप करो तब करने के लिए क्या कारण है ताकि हम उन्नति कर सकें तब करने से हम उन्नति करें लेकिन उन्नति की दिशा वो हमारी पसंद है स्वतंत्रता भगवान ने हमको स्वतंत्र शक्ति दे रखी कि हम क्या उन्नति करना, करना चाहते हैं धन में उन्नति करना चाहते हैं यश में उन्नति करना चाहते हैं प्रेम में उन्नति करना चाहते हैं उन्नत होकर परमेश्वर का बोध प्राप्त करना चाहते हैं अब ये उन्नति हमारे ऊपर निर्भर करती है तो जब हम तब करते हैं तो तब कोई भगवान का तीनों श्रेणी में है कि तप राजस भी होता है सात्विक भी होता है ताम तप भी होता है तो जब ये तप के तीनों तरीके अब ये तप सबसे पहले तो तप कैसे किया जाता है एक शरीर का तप होता है शरीर के तप में गुरु की सेवा विद्वान की पूजा सरलता अपनी हाइजीन साफ सफाई अहिंसा अहिंसा में कमजोर की रक्षा भी आती है वो भी अहिंसा है तो ये शरीर के तप इस शरीर के तप के अलावा वाणी के तप हैं जबकि सत्य वचन बोलने का हम संकल्प लेते हैं लेकिन सत्य की परिभाषा भगवान क्या किसी घटना का वर्णन मात्र सत्य नहीं है हम एक घटना का वर्णन करते हैं वो मात्र सत्य नहीं है अभी ये भगवान की वाणी में बहुत गहरी बात है उनका कहना पड़ता है कि हम जिन इंद्रियों पर निर्भर करते हैं सत्य को जानने के लिए ये हमारा अपना सत्य है अगर हम कह हमने अपनी आँख से देखा तो तुमने अपनी आँख से जो देखा है वो एक सीमित सत्य है कारण क्या है हम सब अपनी अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं हमारी आँखों से हम क्या करते हैं हमारी आँखों से हम एक स्पेक्ट्रम को देखते हैं एक अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रा तक का एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हमारी आंखें रंगों को पहचानती हैं अलग अलग जितनी आवृत्तियां होती हैं फ्रिक्वेंसी होती हैं उसके अनुसार हमारे रंग बदलते चले जाते हैं हम सात रंगों को मोटे रूप में पहचानते हैं बैंगनी, जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल जिसको हम विप्योर बोलते हैं वो हमारे सात रंग हम पहचानते हैं। और इनके इतर आप आश्चर्य करोगे कि इतने बड़े स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारी आंखें पकड़ पाती हैं इसके इधर इंफ्रारेड के बाद एक्सरे है, रे हैं माइक्रोवेव्स हैं कहाँ दिखती है हमारी आंखों? को हमारी आंखें तो एक बहुत छोटे से स्पेक्ट्रम को पकड़ती हैं और बहुत सारा है जो हमको नहीं दिखाई देता क्योंकि हम तो हमारी आँखों के गुलाम हैं देखने के लिए जो दिखाएँगे वो देखेंगे हमारी आँखों में जिस चीज़ को देखने की क्षमता नहीं उसको कैसे देखेंगे ऐसे ही हमारे कान 20 हर्ट से लेके बीस हज़ार हर्ट तक का सुन लेते हैं फिर उससे आगे हमको नहीं सुना एक चीज़ एक सेकंड में 20 बार से कम अगर आवर्त होती है तो हम नहीं सुन सकते बीस हज़ार से ज़्यादा होगी तो अभी नहीं सुन सकते क्योंकि ये हमारी एक छोटी सी रेंज है और वो बीस हज़ार में लाख भी हो सकती लेकिन हमको नहीं सुनाई देती हमने अल्ट्रासाउंड एग्जामिशन कई लोगों ने कराया सोनोग्राफी करवाते हैं पेट की सोनोग्राफी करा लो हार्ट की इको की जांच करा लो ये क्या है सोनोग्राफी साउंड वेव्स है जो अंदर जाती हैं अंगों से टकरा के लौटती हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है किसी भी चीज़ को टकराती हैं तो जिस चीज़ से टकराती हैं उसके अनुसार इसका स्वरूप बदल जाता है और उस बदले हुए स्वरूप को वो जो ट्रांसड्यूजर वो पकड़ लेता है लेकिन वो जगह पे हमको कोई आवाज सुनाई देती हमको कुछ भी नहीं सुनाई देता है। क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड है अल्ट्रा का मतलब होता है हमारे कान से बाहर हमारी कान की क्षमता के बाहर का साउंड है इसलिए उसको अल्ट्रासाउंड बोलते अल्ट्रा रेस वो किरणें जो वायलेट से भी ज्यादा आगे और ज्यादा फ्रिक्वेंसी की है वायलेट बहुत तेज फ्रिक्वेंसी जो हमारी आंखें पकड़ सकती है लेकिन उससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी की जब लाइट है वो हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती वो अल्ट्रा वायलेट जो हमारी चमड़ी पर जल जाता है चमड़ी जिससे हमको सूर्य के प्रकाश में वायलेट रेज होती है हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी चमड़ी को जला सकती है अंतरिक्ष में जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाव नहीं हो तो इंसान जल जाए वहीं पर। लेकिन ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि हम अपनी आँखों से कानों से वही सुन सकते हैं जो उनकी क्षमता के भीतर है कुत्ते की क्षमता नाक किस कुछ ज़्यादा है हमसे उसका इस्पेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारी नाक की जो ग्रहण क्षमता है वो बहुत सीमित है मनुष्य की ग्रहण क्षमता बहुत सीमित है इसकी तुलना में कुत्ते की ग्रहण क्षमता कई गुना ज़्यादा है तो हम जिस चीज़ को कहते हैं कि हमने ये देखा हमने ये सुना हमने ये जान लिया तो हमने क्या जाना उस सत्य का दस परसेंट भी नहीं जाना क्योंकि हम तो गुलाम हैं हम कैसे बात कर सकते हैं हमने झंडा लहराया क्योंकि हम तो ग़ुलाम हैं उन गुलाम को कहाँ है इसकी इजाज़त कि वो शिखर पर जाकर झंडा ले रहा मैं सत्य को जानता हूँ सत्य का बहुत बाहर से हो ही नहीं सकता क्योंकि हम इन इंद्रियों के गुलाम हैं पांचों इंद्रियाँ है जो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं चमड़ी है जबान है, है नाक कान और आँख ये पांचों इंद्रियाँ हैं हमारे लिए जो जानकारी लाती है वो जानकारियों के भंडार में से मुश्किल से दस पाँच भी नहीं लाती दस पाँच में बहुत ज़्यादा हो गया बहुत कम लाती हैं इसलिए हम अपनी इंद्रियों की कैद में कैदी हैं और तो इस कैदी को क्या अधिकार सत्य जानने का वो जान नहीं सकता इसलिए वो कहते भगवान कहते हैं कि तुम चूंकि इंद्रियों के कैदी हो इसलिए सत्य को नहीं जान सकते तो सत्य का क्या मतलब फिर हम कहेंगे कि सत्य वदन का क्या मतलब सत्य बोलो फिर भी सब शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो अरे हम सत्य जानते ही नहीं तो बोलेंगे कैसे तो भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि घटना का वर्णन सत्य नहीं है उन्होंने कहा हमने ये देखा ऐसा हुआ ये सत्य नहीं है हमने देखा वो ऐसा है हमको ना उसके पीछे की कथा मालूम है ना उसके आगे की कथा मालूम है ना उसके पूर्वजन्म की कथा मालूम है हमको अपने स्वयं के पूर्वजन्म की कथा मालूम है तो हम सत्य क्या देखेंगे हम तो एक इंद्रियों के द्वारा दिखाया गया दृश्य देख रहे हैं या इंद्रियों के द्वारा सुनाया गया स्वर सुन रहे हैं उसके हमको सत्य का ज्ञान कहाँ से हो इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्य क्या है सत्यम बुरयात प्रियम बुरयात न असत्यम अप्रियम न सत्यम अप्रियम न बुर्यात असत्यम प्रियम यह बातें भगवान ने बड़ी अच्छी बताई वो कहते हैं कि सत्य बोलो जो प्रिय हो और भविष्य में हित करो जो सत्य बोलो जो वर्तमान में प्रिय हो और भविष्य में हित करो और इसके पीछे किसी की अहित की कामना न हो इसके पीछे कोई मोह न हो और इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना ना हो अगर इसके बाद तुम जो बोलोगे वो क्या है वो सत्य कहलाता है इसी को बोलते वाणी का तप हम बोलते क्या बोलते हम किसी घटना का विवरण अपने चश्मे से करते हैं हमारी इंद्रियां तो हम ही गुलाम लेकिन हम उस चश्मे के भी और बड़े गुलाम हो जाते हैं उसमें हमारी पूर्वाग्रह भी घुस जाती है हमारी मान्यता भी राजनीतिक मान्यता आर्थिक मान्यता धार्मिक मान्यता सामाजिक मान्यता वो भी घुस जाती है और उसके बाद हम सत्य का वर्णन करना चाहते हैं वो सत्य से इतनी दूर है उसका सत्य से कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं तो सत्य वो है जो सत्य सबके लिए हितकर है सत्य का मतलब हमारी इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त गए ज्ञान का वर्णन नहीं है सत्य का मतलब है जो प्रिय वचन है और जो भविष्य में हितकर है और जो हम जानते हैं कि असत्य है चाहे वो प्रिय है तो न बोलें ना, बोले ना बुरियात असत्यम प्रियम प्रिय है लेकिन असत्य है वो भी हम बोलने से परहेज करें हम जानते हैं कि ये बात हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उस झूठ बोलने का मतलब ही होता है कि इसमें हमारा कुछ निहित स्वार्थ है बिना स्वार्थ के हम झूठ बोलेंगे इसलिए जब हमारा निहित स्वार्थ जुड़ जाता है तो वो चाहे सत्य का वर्णन हो असत्य हो जाता है भगवान ने सत्य की बहुत अच्छी परिभाषा की है कि जहाँ पर हम अगर घटना का वर्णन करें कई बार हम घटना का वर्णन कहते हैं मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता है सामने वाले को सुई चुपाना सामने वाले का दिल दुखाना किसी की इज्जत खराब करना किसी का भविष्य बिगाड़ना इसके पीछे कई कारण होते हैं अगर हम अंतरचिंतन करें तो कई बार हमारे मुँह से ऐसी बातें निकलती हैं जो लोग असित है ये सिद्ध नहीं कर सकते ये सत्य है क्योंकि लौकिक सत्य लेकिन वो अलौकिक रूप से सत्य है लौकिक रूप से सत्य है मैं कहूँ तो इसने ऐसा किया अब तुम सिद्ध करो दस गवाहें लेकिन वो सत्य नहीं है भगवान के नज़र में वो सत्य नहीं है वो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो इस संसार का हित और साथ ही साथ उसमें तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ नहीं हो कोई मोह नहीं हो कोई सीमित लक्ष्य नहीं हो उसके पीछे तो फिर वो सत्य है अन्यथा वो एक घटना का वर्णन मात्र है तो ये है वाणी का तप बहुत बड़ी बात है वाणी का तप वाणी के तप के अलावा है मन का तप अब मन हमारा ऐसा है कि सदा मन की एक बड़ी विशिष्टता है दो काम हमेशा करता है एक काम तो हमेशा कामनाएँ करता रहता है कुछ ये चाहिए कुछ वो चाहिए इसकी तजवीज़ हो जाए उसकी तजवीज़ हो जाए इसकी व्यवस्था हो जाए तो ये एक कामना मन की सतत जिसका पेट कभी भरता ही नहीं सारी व्यवस्था होने के बाद भी मन नहीं भरता तो मन का तप वो है जब मन इन कामनाओं से शांत हो जाए दूसरा क्या होता है मन सदा षडयंत्र करता है क्योंकि यह असुरक्षा की भावना से घिरा होता है। मन हमेशा ऐसा सोचता है मनुष्य का कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कल में गरीब हो जाऊं कल ऐसा नहीं हो कि अशक्त हो जाऊं कल ऐसा नहीं हो कि मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे को कोई पूछे नहीं तो मन सदैव असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होता और यह असुरक्षा की भावना उसे अशांत बना देती तो जो व्यक्ति का मन शांत है प्रसन्न है और जो कामनाओं से मुक्त है वो इंटीग्रेटेड मैन यानी कि स्थिरचित्त व्यक्ति कहा जाता है मैन ऑफ इंटीग्रिटी स्थिर चित्त मनुष्य इसके अलावा शरीर के तप बता दिया आपको वाणी और मन के तप अब इन तीनों के भी रूप हो सकते हैं सात्विक राजसी और तामसी तप के स्वरूप भी सात्विक एक स्थिर चित्त व्यक्ति के द्वारा पूर्ण श्रद्धा से फल की इच्छा से हीन जो कुछ भी तप किया जाता है चाहे वो वाणी का हो शरीर का हो चाहे मन का हो वो सात्विक तप है जब इसमें सत्कार पाने की इच्छा या पाखंड प्रवेश कर जाता है तो उस समय ये राजसी तप हो जाता है और जब दूसरों को कष्ट देने का गलत समझ और साथ ही साथ अनावश्यक कष्ट सहता आदमी अना तो किसी का अहित करने के लिए आदमी खुद का पूरा जीवन नष्ट कर देता है, क्रोध आ रहा है उस पर आप और उस क्रोध के लिए प्रतिशोध के लिए पूरा जीवन वो नष्ट कर देता है ये मनुष्य का वो भी तब कर रहा है मिलकर पूरे जीवन में तो एक ही लक्ष्य है कि इसकी इसको नष्ट करना इसकी बारे जाना यह हमारे हृदय में कभी कभी इस प्रकार की भावनाएं प्रबलता से क्रोधवश जन्म ले लेती क्योंकि हमको हमारी इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है कि ये क्रोध का भाजक है इस पर क्रोध किया जाना चाहिए जा। इसने गलत किया क्यों? कि हमको हमारी इंद्रियों ने हमारे पूर्वाग्रहों ने हमारे पूर्व कर्मों ने हमारे विचारों ने हमारी मान्यताओं ने हमको ऐसा कहा कि ये गलत है और हमने उनको मान लिया इसीलिए इन मान्यताओं के द्वारा मन सतत अशांत बना देता है इसलिए वो तामसी प्रवृत्ति खिलाई जाती है ये तामसी तप है जब किसी गलत उद्देश्य को लेकर हम अपने आप को कष्ट दिए चले जा रहे हैं तामसी तप है अब इसके बाद इन तीनों गुणों में हमने ये देखा तो अब इसके कि इस प्रकार से तीन गुणों से आवृत मनुष्य तप कैसे कर सकता है दान कैसे कर सकता है भोजन कैसे कर सकता है यज्ञ कैसे करता है इन सब में भगवान ने विस्तार से समझाया कि भोजन यज्ञ तप दान अब दान के बारे में अपन ने अभी नहीं समझा तो दान को समझ लेते हैं कि सात्विक दान कर्तव्य भाव से होता है और उसमें प्रेम की भावना होती है जैसे कोई अनजान व्यक्ति जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि कमल फालतू मेरे पास पड़ा है इसको दे दो यार बहुत ठंड लग रही है इसके पीछे वो जानते ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन से समाज का है कौन से धर्म का है कहां से आया है वो खुद पैसे वाला है गरीब है इससे कुछ लेने देना नहीं मुझे तो एक तकलीफ में व्यक्ति दिखता है और उसके तकलीफ का हल मेरे पास है इसके उसको लेने के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो ये सात्विक दान है इस दान के पीछे सिवाए कर्तव्य और प्रेम बोध के सिवा कुछ भी नहीं दूसरा राशिदान ये राशिदान बड़ा अच्छा होता है इसमें क्या होता है आदमी तोल बोल के देता है कि इसकी औकात देख के देना है कि इसको कितना दे सकते हैं ताकि इसका प्रतिफल ये इस लायक नहीं है इसको इतना दे दो क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इसको इतना कैसे दे सकते हैं ना एक छोटा ब्राह्मण हो तो हमें छोटा सा दान देंगे और बहुत बड़ा ब्राह्मण आया बहुत बाहर से बुलाया तो उसको बड़ा दान दे देंगे क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये बड़ा पात्र है तो हम उसकी योग्यता को देख दान देते हैं इसमें ना तो कोई प्रेम की भावना है ना कर्तव्य बोध है वरण प्रतिफल की चाह है कि बड़ा आशीर्वाद देगा बड़ा गुरु है बड़ा, बड़ा आशीर्वाद देगा छोटा सा आदमी छोटा आशीर्वाद देगा तो छोटा सा देन दो बड़ा आदमी है तो बड़ा दान दे दो क्योंकि वो बड़ा आशीर्वाद देगा क्योंकि ये राजसी भावना है क्योंकि यहाँ पर आप तोल मोल के देते हो आगे कंजूसी से देते हो सोचते कम से कम में काम बन जाए यहाँ पर तोल मतलब सौदा होगा यहाँ पर भी राजसी दान हमेशा सौदा होता है जब प्रतिफल की कामना है तो सौदा है अगर कम बीज में ज़्यादा फसल उगेगी तो कौन ज़्यादा बीज बोएगा और क्यों भाई कम बीज में काम हो रहा है ना आधा किलो बीज में पूरी एकड़ में फसल आ रही है तो आप क्यों एक किलो बीज बोओगे तो आधा किलो में काम चल जाएगा तो हम उसको उतना ही दान देंगे जितने से हमारा काम बन जाए या जितना है उसकी औकात सामने वाले के औकात देख के दान देंगे ये राजस्सी दान होता है तीसरा होता है तामसी दान अब वो अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है और अपमानपूर्वक दिया जाता है जैसे ऐसा करके फेंक दिया पैसा ले उठा या तो चिड़के दिया जाता है या स्वयं की आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है जिसको हम रिश्वत बोलते हैं सांसारिक कारण से दिया जाता है कि भई रिश्वत दो ये क्या है दिखने को दान है ये मैंने पैसे दिए तुमको बिना कारण ये दान है लेकिन अंदर से तो मैं बहुत गुड़ूंगा <laughs> कष्ट पूर्वक दूंगा दुख होगा अंदर से देते वक्त कम से कम देने की कोशिश करूंगा और अपमान पूर्वक दूंगा क्योंकि अब तेरा मान कहाँ जब तूने रिश्वत ले ली फिर तेरे मान कहाँ रहिए तेरा मान कुछ ही नहीं मान शुरू अपमान पूर्वक तो इस तरीके से जो भी दान दिया जाता है वो तामसी दान कहलाता है तो इसलिए दान के भी भगवान ने तीनों प्रकार बता दिए सात्विक दान कर्तव्य बहुत से प्रेम के भाव से रात दान प्रतिफल की इच्छा से तोल मोल के पात्र को बहुत समय तक परख के और उसकी औकात के अनुसार दान दिया जाता है और जब फंस जाते हैं तो फिर हम ताम से दान देते हैं ताकि हम उस कष्ट से बाहर आ जाएं ये पूर्ण रूप से पाप का जनक है इस तरह से भगवान ने इन दान का बताया तो इस तरीके से संसार समस्त की समस्त क्रियाएँ यानी ईश्वर की ओर अग्रसर होने की क्रियाएँ भी राजसी तामसी, सात्विक ये सब हो सकते है और उनमें एक गुण बढ़ता है दूसरे दो घट जाते हैं तीन में से एक ही चुकीदार है लेकिन अब हमको अब चूंकि आज का समय पूर्ण है लेकिन अगली बार की बात समझ लें कि अगली बार से हमको ये देखना है अब हम तो भगवान कहते हैं कि तो तीनों गुण कर्मफल के जनक हैं तो तीनों गुण तो वापस देखते हुए पटकेंगे बाहर ले जाने जबकि कर्मफल तो कभी हमको मुक्त नहीं होने देता तो अर्जुन अब अंतिम प्रश्न पूछते हैं इसके बाद लेकिन भगवान जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर गया उसके तप दान भोजन और यज्ञ कैसे होते वो कैसा यज्ञ करता है वो कैसा दान करता है और वो कैसा तप करता है तो उसका उत्तर जो भगवान देते हैं अपन अगली बार समझने का कर प्रयास करेंगे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 रायन, देव की की जय जय सखी सरकार भद्र कर्णेषणुया भद्रम देवा भद्रम पश्ये माक्षर जत्रवास्तु ऋषेमह दिवि यदा ओं सहनावतु सहन मुन सह वीर कर्वावहे तेजस्वीना वजितमस्तु मां विदावहे ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वेद स्वस्ति नाक्षुह हरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पति दधा ओं पूर्णमदिद पूर्णस्य पूर्णस्पूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम